ओके बोल देते हैं संक्षिप्त है वैसे वो अक्षर है ओके और वैसा ओम हां के लिए बोला जाता है संक्षिप्त आम भी बोला जाता है ओम भी बोला जाता है हां के लिए ओम इत हुआ ठीक है फिर प्रश्न कर दिया वो कब वो कति एव देवा यज्ञवल के यज्ञवल के कितने देव हैं अरे उत्तर तो आ चुका था फिर वही प्रश्न किया तो याचवल के फिर उत्तर दे रहे याचवल ने कहा त्रेस त्रिशत इति बोले तैतीस देवता है अब अलग उत्तर दे दिया है तीन तीन संख्या यहां भी दूसरी बार कह दिया तैतीस देवता है तो विदोधक शाकल ने कहा ओमिति हो आच बोले हाँ ठीक है।, है पहले से भिन्न उत्तर होते हुए भी कहा कि ठीक है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 तो कहता है इसका उत्तर तो दिया ही है अभी आपने फिर वही प्रश्न क्यों कर रहे हो फिर से वही प्रश्न किए जाने का तात्पर्य वो नहीं समझ पाता यज्ञ के और इसने बस कह रहा कितने देव हैं कितने देव हैं कितने देव हैं कितने देव हैं पूछता चला गया फिर पूछ लिया कतियव देवा यज्ञ बल के यजबल के ने कहा त्रय तीन है कहा ओम इति होगा बोले ठीक है फिर पूछ लिया कतियव देवा यज्ञ बल के तो उसने कहा कि दो इति ओम द्व इति दो है तो कि ओम ठीक है। फिर पूछ लिया कति एवं देवाची बल्कि तो बोला कि इति, अध्यर्धि आधा अधिक आधा अधिक, अधिक डेढ़ तो बोले डेढ़ देवता है अध्यर्द है अध्यर्ध नाम कहा वैसे तो तात्पर्य तो आगे बताएंगे लेकिन डेढ़ अर्थ भी होता है तो ओम इति तो बोले ठीक है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 आपने जो सबसे पहला उत्तर दिया था इसमें 3,306 पहले 303 और फिर 3,003 ये जो आपने बताए थे सबसे पहला जो उत्तर दिया था वो कौन से हैं गिनाओ तो संख्या तो बता दी अब गिनाओ तो परेशान होने की बात नहीं है कि अब ये तीन हजार देवताओं को गिनाएंगे और हमें सुनना पड़ेगा देवताओं के नाम यजवल के क्या कहते हैं स हुआ महिमान एव ए शाम ए त्रै त्रिश तू एव देवा बोले ये तो देवताओं की प्रशंसा में कहा गया है कि वो इतने सारे होते हैं वास्तव में तो तैतीस ही होते हैं। तीन सौ तीन या तीन हजार तीन या तीन हजार तीन, तीन, तीन सौ छह ये जो संख्या कही ये तो इनको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 ऐसा ना तैतीस करोड़ भारत जब आजाद हुआ तब जनसंख्या कितनी थी भारत की तैतीस करोड़ थी जिस समय आजाद हुआ अभी तो एक अरब पच्चीस करोड़ के आसपास एक सौ पच्चीस करोड़ के आसपास है उस समय तैतीस करोड़ थी अब ये तैतीस करोड़ कौन से देवता है पता ही नहीं लगता था तो कई लोग तो कहते थे ये देवभूमि है भारत तो इसका हर मनुष्य हर व्यक्ति एक देवता है तो वो तैंतीस करोड़ देवता है व्यावहारिक उत्तर दे दिया ना? और एक कहें कि नहीं ये तो नहीं दूसरे तैंतीस करोड़ देवता होते हैं। तो कोटि का मतलब प्रकार कितने प्रकार के कोटी मतलब करोड़ नहीं वहां पर देवता कितने हैं बोले तैंतीस प्रकार के हैं एक हम कहें कि तैंतीस देवताएं वो तो फिर संख्या तैंतीस ही होगी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 पांच पांच के बराबर है ग्यारह ग्यारह के बराबर ऐसे कुछ जो भी कहा जाता है तो वो प्रशंसा के अंदर कहा जाता है उनके, तो तो ऐसे ये जो संख्या बताई गई, तो महिमा है उन देवताओं की वास्तव में तो तैतीस ही देवता है जो कि दूसरी बार उत्तर दिया गया था कितने देव हैं तो विदक चाकल लेने का कतमे थे त्रेस वो तैतीस कौन से है वो बताओ कहा तो अष्ट वसवा आठ तो वसु आठ वसु एकादश रुद्रा ग्यारह रुद्र हैं द्वादश द्वादशादित्य बारह आदित्य हैं ते एकत्रिंशत ये कुल मिलाकर के इकतीस हो गए आठ ग्यारह और बारह आठ ग्यारह और बारह इकतीस हो गए इंद्रश्च प्रजापतिश्च त्रयश त्रैस्त्रिंश इति तो ये इंद्र और प्रजापति ये दोनों ये मिला करके 33 संख्या पूरी होती है ये 33 देवता गिना दिए। अब यहाँ पर इन्होंने कहा था अष्टऊ वसवा आठ वसु हैं तो आठ वसु कौन से हैं ये पूछा तो कथ में इति ये आठ वसु कौन से हैं उनके नाम गिना दिए याजवल के ने अग्निश्च अग्नि पृथ्वी च पृथ्वी वायुश्च, वायुश्च वायु अंतरिक्षम च आदित्य अंतरिक्ष और आदित्य देउश्च चंद्रमसा चौ और चंद्रमस चंद्रमाश्च चंद्रमाश्च चंद्रमा यहां फिर वही बहुवचन है पीछे जो बात आई थी ना वहां भी चंद्रमा चंद्रमस चंद्रमा चंद्रमसह बहुवचन है ठीक है देवश चंद्रमाश्च वहां बहुवचन था पीछे नक्षत्राणी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 प्राण अपान उदान व्यान समान पांच और नाग कूर्म क्रिकल देवदत्त और धनंजय ये उपप्राण ये कुल मिला के दस प्राण और आत्मा एकादश और ग्यारवा आत्मा तो इस आत्मा शब्द से जीवात्मा चेतन तत्व को लेते हैं प्रसिद्ध अर्थ है ही लेकिन अनेक टीकाकार यहाँ पर मन का भी ग्रहण करते हैं अंत्यकरण का ग्रहण करते हैं आत्मा मतलब मन लेकर के चलते शंकराचार्य जी ने यहाँ आत्मा का मतलब मन किया है तो ये ग्यारह हो गए ते यथा अस्मात् शरीरत् मर्त्यात उत्क्रामंती अथा रोदयंती जब ये इस मरणशील शरीर से उत्क्रमित होते हैं बाहर जाते हैं निकल करके जाते हैं तभी रुलाने वाले होते हैं व्यक्ति को भी रुला देते हैं प्राण निकलने लगे तो रोने लगता है व्यक्ति चिल्लाता है और प्राण निकलते हैं तो दूसरे भी रोने लग जाते हैं तो रुना, रुलाने वाले हैं इसलिए इनको रुद्र नाम से कहा गया ती इति तो तद यद रोदयंती तस्मात रुद्र आई ये रुलाते हैं इसलिए इनको रुद्र कहा जाता है ग्यारह रुद्र हुए आगे कथ में आदित्य आई इनमें से कौन कौन से आदित्य हैं तो कहा द्वादश वही मास संवत्सरस्य वर्ष के जो बारह महीने होते हैं ये बारह आदित्य हैं आदित्य बारह बताए थे तैतीस देवताओं में बारह आदित्य वो बारह महीने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 छोटा जो नाम होता है आदित्य कैसा हो गया आददाना यंती कितना बड़ा कहने की जगह आदित्य तो फिर नाम ही वही हो जाता है जैसे आरटीओ आरटीओ करते हैं अब तो ठीक है वैसे तो शॉर्ट फॉर्म है आरटीओ टी मतलब रोड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 ऐसे आपकी आवाज मेरे को सुनाई नहीं देगी आपके पास में माइक है न्यूज शब्द जो है एन ई डब्ल्यू एस एन ई डब्ल्यू एस न्यूज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये न्यूज बनना है में? भाई <laughs> हमारे दिमाग में तो वो न्यूज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 नहीं वो तो न्यूज का अर्थ ले रहे हो आप भाई शॉर्ट फॉर्म में तो वो सारा आना चाहिए ना न्यूज ऑन एयर न्यूज ऑन एयर बोलते हैं ना न्यूज ऑन एयर वो एयर को कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो ए आई आर ए आई आर उसका ए आई आर के संवाददाता इत्यादि वो बोलते ए आई आर न्यूज ऑन एयर तो यूं तो न्यूज ऑन एयर का मतलब हम यूं हवा लेते हैं जैसे हवा में आ रही है क्योंकि वो लहरें ऐसे ही हवा में होते हुई तो आती हैं तरंगें न्यूज ऑन एयर तो वास्तव में एयर का मतलब ऑल इंडिया रेडियो करते हैं वो ए आई आर ऑल इंडिया रेडियो एयर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 वो इंद्र है क्योंकि इंद्र कहां बैठा है बारिश हो रही है इंद्र देवता बरसा रहा है तो कहां बैठा है उसका घर कहां है तो बोले बादलों में बादलों में कौन dif. ये जो गरज रहा है इंद्र देवता ही तो गरज रहा है तो ये जो आवाज करने वाला है इस तरह स्तन वो इंद्र है और फिर प्रजापति कौन है तो प्रजाओं का पालक कौन है तो बोलते यज्च है प्रजापति रीति ये यच्च ही प्रजाओं का पालक है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 और यज्ञ चलता है तो प्रजाओं का पालन होता रहता है अब यज्ञ चाहिए होम आदि हो या फिर तो दूसरे परोपकार आदि हो, वो यज्ञ चलेंगे तो प्रजाओं का पालन होता रहेगा नहीं तो नहीं होगा अब परिवारों में बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया जाता है वो भी यज्ञ कोई अकेला व्यक्ति भी भोजन आदि करता है वो भी यज्ञी पीछे आया ही तो यज्ञ तो चले गए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 तो बोले अशन ही रीति बोले जो बिजली है ना वो है बिजली कड़कती है तो आवाज आती है बिजली चमकती है आवाज आती है उसके साथ साथ जुड़ी भी बात है ये तो बोले ये वाली बिजली तो इंद्र स्तनो और अशनि तक यहां पर ले आए ये इंद्र देवता हो गई और कथमो यज्ञी यज्ञ कौन है यज्ञ कौन है वो यज्ञ को भी तो बताओ तो उन्होंने उत्तर दिया यज्ञ पशवा जो पशु हैं वो यज्ञ हैं। अब ये नीचे उतर के आ गए हम पशु को तो यही मूर्ख और निरामूर्ख और व्यर्थ का मानते हैं तो प्रजापति है यज्ञ और यज्ञ कौन है बोले पशु सारे यज्ञ हैं। ये सब पशु यज्ञ कर रहे हैं अब पशु कौन पशुती थी पशु जो भी देखता है मनुष्य भी पशु है यूं तो ये तो और भी पशु है लेकिन अन्यों को भी ले लें ले तो इन सब में यज्ञ चल रहा है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 सारा का सारा चल रहा है और आजकल तो बहुत सारे रसायन औषधियां जीवाणुओं से बनाई जाती है सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसका उत्पादन करते हैं ऐसे होते हैं वो बनाते रहते हैं उनका काम ही है, फैक्ट्री की तरह काम करते हैं जैव फैक्ट्रियां ये जीवित फैक्ट्रियां है है, हैं ये गाय भैंस आदि क्या है जीवित फैक्ट्री तो है दुग्ध उत्पादन की का यंत्र ही तो है खाएगी करेगी दूध देगी करेगी सारा का सारा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 तो गिनाया अग्निश्च पृथ्वी च अग्नि और पृथ्वी वायुश्च अंतरिक्षम च वायु और अंतरिक्ष आदित्य इति आदित्य और देव, दुलोक, एते इत, एते षठ ये एते ही इदम सर्वं षड़िति, ये सारे ही छ हैं ये जो जितनी भी चीजें हैं वो सब इन छ के अंतर्गत ही आ जाती हैं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 और आदित्य देवचय थी द्वीलोक है उसका देवता आदित्य को माना गया तो तीन लोक और उन तीन के उनके देवता इन छहों को मिला करके छह देवता के रूप में कहे गए उस लो उन लोकों को भी देवता के रूप में कहा गया उन लोगों के अपने अपने तीन एक एक देवता है तीन देवता है तो देव और लोक मिला करके छह देव कहे गए आगे तो कथ त्रयो देव आई फिर पूछा कि आपने तीन देवता भी कहा था वो तीन देवता कौन से हैं तो कहा इमे एवत्रयो लोका ये जो तीन लोक हैं यही तीन देवता हैं तीन लोक कौन से जो पीछे छह बताए थे उसमें जो तीन लोक थे पृथ्वी लोक अंतरिक्ष लोक और दूलोक ये छह में से जो तीन लोक कहेगा ये तीन लोक ही तीन देवता हैं पीछे भी इन लोगों को, को देव कहा गया था देवता कहा गया यहां भी अलग से कहा गया आगे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 इसी से हमारा जीवन चलता है ये देवता हैं हमारे को देते रहते हैं जीवन चलाते रहते हैं आगे पूछा कतमो इति बोले डेढ़ देवता कौन सा है अध्यर्द देवता कौन सा है तो कहा यो यम पवते जो ये बहरा है ना ये वायु ये डेढ़ देवता है तो डेढ़ देवता कहां से हो गए कितना कहे वायु को वायु को कितना कहे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 अध्यर्द कैसे है तो उसका उत्तर दिया अर्था कथम इति पूछा। ये अध्यर्द कैसे कह रहे हो इसको उत्तर दिया यद अस्मिन इदम् सर्वम अधि आर्थनोत तेन इति। ये जो सारी चीजें हैं जो चीजें दिखाई दे रही ये सब अधि इसके अंदर आर्थनोत बढ़ती हैं, वृद्धि को प्राप्त होती है इसलिए इसको अध्यर्थ कहा गया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 दंभ से युक्त तो होता है गर्वित होता है उसको दृप्त तो बोलते हैं और ये विदग्ध था तो पूछने लगा विदग्ध साकल्य कि पृथ्वी एवं यशसे आयतनम उस पुरुष के बारे में जानते हो क्या जिसका पृथ्वी तो है आयतन आधार पृथ्वी जिसका आधार है अग्निर्लोक और अग्नि जिसका लोक है रहने का स्थान है और मनोज्योतिर्म मन जिसका ज्योति है प्रकाश करने वाला है ऐसे उस पुरुष को जानते हो क्या तुम तो? और बताया यो वई तम पुरुषम विद्या सर्वस्व आत्मन पारायणम सवई वेदिता सियात याज्ञ के हे याज्ञ के वो व्यक्ति जानने वाला होगा जैसे कि याज्ञ के अपने को कह रहा है मैं जानता हूं बोले तो जानने वाला तो वो होगा तो यो वी तम पुरुषम विद्या जो इस पुरुष को जानता होगा कौन सा जो पृथ्वी जिसका आयतन है अग्निर्लोक है अग्निलोक है, है और मन ज्योति है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 तो शरीर वाला है तो बताए वो शाकल्य शाकल्य आप पूछो और क्या पूछना है तुम्हारे शाकल्य ने कहा था जो इस पुरुष को जानता है वो वास्तव में जानने वाला है तो उसने बता दिया बोले बताओ और क्या पूछना है आप तुमको इसके बारे में तो शा, शाकल्य ने कहा तस्से का देवता इति अमृतम इति हो चार तो इसका देवता कौन है तो बोला अमृत इसका देवता है तो उसका भी उत्तर दे दिया तो ये एक प्रश्न हुआ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 कामना मे पुरुष है तो बोले पूछो और क्या पूछना है तो शाकल्य ने कहा कि तस्से का देवता इति, उसका देवता क्या है उसका आधार क्या है तो बोले स्त्रिया इति हो वाच उसका मुख्य आधार है उनका देवता हो गया आगे पूछा रूपाणी एवं यश्य आयतन तुम उस पुरुष के बारे में जानते हो क्या जो रूप जिसका आयतन है आधार है चक्षुर है, चक्षुर जिसका लोक है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 तो कहा असू आदित्य पुरुष स एश जो आदित्य में पुरुष है वो यही है बोलो और क्या पूछना है तो शाकल्य ने फिर वही देवता का नाम पूछा कि इसका आधार क्या है देवता कौन है इसका तो बोले सत्यम हिति उसका देवता सत्य है आगे फिर पूछा कि आकाश एव आयतनम क्या तुम उस पुरुष के बारे में जानते हो जिसका आयतन आकाश है श्रोत्र जिसके श्रोत्रम लोक जिसके लोक हैं, कान लोक हैं और मनोज ज्योतिर्मन जिसकी ज्योति है जो इस सबकी आत्मा पारायण पुरुष को जानता है वही वास्तव में जानने वाला होता है यजवल ने वैसे ही कहा कि मैं इसको जानता हूं और कौन है वो तो यह एवं आयम श्रोत प्रातिश्रुतक पुरुष ये जो प्रतिश्रुति को प्रतिध्वनि को सुनने वाला पुरुष है वही है जो सुनने वाला है तुमको कुछ पूछना है तो पूछो गा इसका देवता क्या है बोले दिशाएं इसकी देवता आगे कहा चौदहवी कंडिका में कि क्या तुम उस पुरुष को जानते हो जिसका आधार आयतन तम है तम एवं आयतनम अंधेरा जिसका आधार है हृदयम लोको हृदय जिसका लोक है और मनोज्योतिर मन जिसका ज्योति है यजवल के को जब ये पूछा उसने वैसे ही कहा कि मैं जानता हूं इसको कौन है ये तो बोले य एवं अयम छायामय पुरुष ये जो छायामय पुरुष है वही ये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 बोले तो रूपाणी एवं यशसे आयतनम रूप जिसका आधार है चक्षु जिसका लोक है और मन जिसका ज्योति है इसको जानने वाला ही वास्तव में जानने वाला होता है तो यजवल के ने कहा हा मैं इसको जानता हूं कौन है बोले तो य एव अयम आदर्श पुरुष स एव ऐसा ये जो दर्पण में पुरुष दिखाई दे रहा है ये वो है रूप इसका आधार है बोले तो इसका देवता क्या है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 प्रतीकात्मक भाषा में कुछ कहा जा रहा है तो ये जो जलमय पुरुष है जल जिसका आधार है वो कौन सा है तो जो जलमय जो पुरुष है उसी का आधार वो जल है तो उसका देवता कौन है तो जल का देवता वरुण को माना जाता है तो इसका तत् का देवता है? तो वरुण होगा चाहिए वरुण उसका देवता है आगे एक और पुरुष का कहा यह पुत्रमय पुरुष को कहा गया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 प्रजाओं का रक्षक प्रजापति इनका देवता है तभी तो प्रजाएं होती हैं तो ये सारा का सारा उसने बहुत सा पूछ लिया ये दस से लेके सत्रह तक ये आठ एक तरह से आठ शरीर हो गई हैं आठ शरीरों को इसने बता दिया अब हो गया चुप वो विदग्ध साकल्य अब यज्ञबल के उससे बोलता है कि लेती हो वाच हे शाकल्य यज्ञ के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 स्वाम स्वित इमे ब्राह्मणा तेरे को इन ब्राह्मणों ने नम अकर्ता इति से क्षीण तेजस्विता से हीन अंगारा तेरे को इन्होंने बना दिया पर यह जीवल के तो कम नहीं था फिर शाकल्य इतने पर भी नहीं अभी तो कुछ भले ही मुझे क्या हो लेकिन दम तो है अभी भी उसमें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 तो खैर उसने पूछा याज्वल के इति हो वाकल्य शाकल्य ले, शाकल ने कहा है याज्वल के यदि यदिदम कुरु पंचालानम ब्राह्मणान अत्यवादी ये जो तूने कुरु और पांचाल के जो ब्राह्मण थे इनका तूने अतिक्रमण किया है इनको तिरस्कृत किया है तिरस्कृत कर दिया ना क्योंकि खुद को अपने को सबसे अधिक ज्ञानी बता दिया तो दूसरों को तिरस्कृत कर दिया तिरस्कृत किया या दूसरे तिरस्कृत होगा ये एक अलग बात है तिरस्कृत कर दिया ना एक को अगर कर लिया बढ़ा तो दूसरों को तिरस्कृत कर दिया तो उसने बोला तिरस्कृत किया तू ब्रह्म को जानता है तो कौन से ब्रह्म को जानता है काय का ब्रह्म को जानता है अर्थात तू ब्रह्म को नहीं जानता क्या जानता है तू ऐसा वो बोल रहा है हालांकि तो उसने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 भाषा में ऐसा बहुत करते हैं कि तुम्हारी जो स्थिति है ना इनके कारण से हुई है उसको बोध देते हैं कि तो जिनको अपना समझ रहे हैं ये तुम्हारे कार उनके कारण ही तुम्हारी ये स्थिति बनी अब ठीक है लेकिन विदिग्ध शाकल्य तो पूरी प्रतिस्पर्धा में था तो अकेले तो जाया नहीं जाता है ना तो अन्यों का सहारा लेते हुए ये नहीं कह रहे कि तुमने मेरा अपमान किया मेरा अपमान किया तो वो तो अकेला हो जाएगा फिर व्यक्ति जवल कैसे सीधा कहे कि तू मेरे मेरा अपमान किया है ऐसा नहीं अब वल कैसे प्राप्त करें तूने पूरे कुरु और पंचनों का ब्राह्मणों का अपमान किया है तिरस्कृत किया है उनको अब सबको ले लिया ना अब समाज में बहुत सारे झगड़े होते हैं वो व्यक्ति उसको व्यक्तिगत होते हैं उसको समाज पे वर्ग पे ले लेता है किसी एक के साथ झगड़ा होता है और वो जिस भी वर्ग का है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 सब प्रतिष्ठा आती और उन देवों की प्रतिष्ठा क्या है वो भी मैं जानता हूं यद दिशो वेद था सदेवा सब प्रतिष्ठा क्या तू भी इन दिशाओं को और उनके देवों को और सब प्रतिष्ठा को जानता है जानता है तो बोल अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है और सब देव सब ब्राह्मणों को तिरस्कृत कर दिया है इनको तू जानता है तो बोल अब इसका उत्तर याज्वल के आगे देंगे आज का प्राकृतना ही रखते हैं सभी कुछ साधारण विवादा ओम शो